आयो और बहनों पास काफी तार आ गए हैं ये के बारे में मैंने कल ही तो कह दिया था कि अगर सब के सब तार का जवाब देने की मैं कोशिश करूं तो मैं असमर्थ हो जाऊंगा कि मेरे से बन ही नहीं सकता है। या ये कहो कि तो हरेक किस्म के आते हैं और कोई ऐसे आते हैं कि जिसको अखबारों में दें तो शायद अच्छा हो लेकिन मैंने तो ये भी सोचा कि अखबार क्या देना था बहुत सी बातें लिखते हैं और कोई बाहर से बड़े सज्जन लेते काफी उसमें मुसलमानों की भी है तो मैंने निश्चय किया कि वो सब मैं प्रकट नहीं उसमें कुछ फायदा न जनता को होगा मुझको तो फायदा हो ही नहीं सकता है न जो तार भेजने वाले हैं उनको कोई फायदा पहुंच सकता है ऐसा वक्त रहता है कि जब ऐसी चीजें प्रकट करने से जनता कुछ पा सकती है लेकिन आज मैं ये समझता हूं कि उसमें से जनता नहीं पा सकती है और जो ऐसे पड़े हैं कि पा सकते हैं ऐसे तो उसमें उसमें से क्या पाएंगे वो तो उन्होंने पाया है वो समझ गए कि यही हमारा धर्म है तो पीछे तो, वो तो तुलसी भक्त बन अहिंसा के दूसरा कुछ है है ही ही दो दो चीज़ चीज़ वो पीछे आज जो हम एक आ, हमारी दृष्टि में चीज आती है वो तो बन नहीं सकती है पीछे हिंदू है मुसलमान है सिख है कोई भी है उससे मुझको कोई वास्ता नहीं पड़ा है दुष्टता वो तो किसी भी मनुष्य में है तो वो दुष्टता ही है तो इसलिए मैंने आपसे कहा अभी मैं देख रहा हूं हमारे मुल्क में काफी जगह पे आज सत्याग्रह चलता है ऐसा कहते हैं तो उसको बड़ा शक है जिस जगह पे वो कहते हैं सत्याग्रह चलता है वहाँ सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है ऐसा हमारे मुल्क में हो गया है कि एक चीज का नाम ले लो लेकिन काम तो इससे उल्टा ही है और आज जो कोई भी आदमी पीछे भले पोस्ट ऑफिस के हो टेलीग्राफ ऑफिस के हो रेलवे के हो या तो देशी राज्यों में हो जिस जगह पर वो वो सट्टा देने की कोशिश कर रहे हैं उन सब को इतना समझ लेना चाहिए कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो सत्य है या असत्य है अगर असत्य है तो उसका आग्रह क्या करना था अगर सत्य है तो सत्य का आग्रह तो हमेशा हर हालत में करना ही चाहिए तो क्योंकि आज मुल्क में इतना जहर फैल रहा है उस मौके पर दूसरे आदमी हैं वो भी कहें कि चलो आज हम भी कुछ कर लें और हमको कुछ मिल जाए ऐसा जो करते हैं कि हमको कुछ मिल जाए उस कारण करते हैं सत्याग्रह वो सत्याग्रह नहीं हो सकता है वो असत्य का आग्रह होगा सत्याग्रह के लिए तो बहुत सी चीजें मैंने बता दी है दो चीज तो अनिवार्य ने बताई है कि वो जो चीज के बारे में आग्रह रखा जाता है वो सचमुच सत्य है और पीछे वो आग्रह रखने में अहिंसा का ही उपयोग हो सकता है दूसरा कुछ नहीं तो आज जो हो रहा है वो उस चीज में तो मैं नहीं जा सकता हूँ इतना आज अखबारों को पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है इच्छा भी नहीं आती है कि चलो दुनिया में बहुत सी चीजें हो रही है उसमें मैं क्या दखल देने वाला था लेकिन तो भी आंख कुछ न कुछ तो देख लेती है इतने खत मेरे पास आ जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं अभी मुझको क्या पूछना था कि ठीक है कि नहीं लेकिन एक आदमी पर श्रद्धा जम गई है और इतने वर्षों से ये काम करता आया है और कुछ नया सा काम माना गया उसके लिए तो, तो पीछे उसको पूछने की इच्छा हो जाती है तो लिखते हैं हम करते हैं वो ठीक है कि नहीं कोई कहते हैं कि हमने शुरू कर दिया है उसमें आशीर्वाद दे लो तो मैं तो कह रहा हूँ आजकल कि जो शुभ काम है वो शुभ काम में ही आशीर्वाद पड़ा है उसमें पीछे मैं हूँ या तो कोई भी आदमी हूँ उसके आशीर्वाद निरर्थक हैं उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी अगर काम अशुभ है तो उसमें तो आशीर्वाद रहते हैं वो साफ का काम करता है तो इसलिए मैं तो कह देता हूं ऐसा आज भी आजीब मौका आ गया मैंने कहा कि मेरे पास आशीर्वाद क्या मांगते हैं आपका काम शुभ है तो उसके साथ आशीर्वाद पड़ा है तो आप चले जाइए निश्चय करो कि ये काम शुभ है कि नहीं अगर वो अशुभ है तो पीछे तो तो आशीर्वाद वो आपके लिए बहुत बुरी चीज होने वाली है इसलिए सज्जन तो थे तो मेरी बात समझ गई और समझ कर पीछे गए कि कहीं ठीक ठीक है और ये भी तो है कोई बड़ा व्यक्ति है उनके तरफ जो आ गए थे कि, का कि वो ऐसे बड़े हैं उनको आशीर्वाद की क्या जरूरत है शक्ति का लेकिन उनका काम भी बड़ा है जैसे वो बड़े हैं तो उसमें आशीर्वाद भरा ही है किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं रहती है तो लगा की जितने लोग आज सत्याग्रह चला रहे हैं वो समझ बूझ कर अगर वो असत्य है उसमें कुछ भी जबरदस्ती की जाती है तो उसको छोड़े छोड़ने से उनको अच्छा होगा उनका उनका काम में अच्छा होगा और उसमें उसका जय भरा है। आज अगर वो दुराग्रह है असत्य है चीज तो मांगते हैं वो वो हक भी उनको नहीं है और पीछे वो मांगना शुरू कर देते हैं और पीछे तो जिसका हक नहीं है उसको मांगने में वो कहें कि मैं तो अहिंसा को इस्तेमाल करता हूँ लेकिन वो जो मांगना वही हिंसा है तो पीछे वो अहिंसा को क्या इस्तेमाल करेगा लेकिन यहाँ तो जो आदमी एक असत्य चीज मांगता है और पीछे गुमान करे कि मैं अहिंसा से वो कर लूंगा वो कर नहीं सकता है तो एक तो मैं आपको वो चीज कहना चाहता था दूसरी चीज वो भी एक बड़ी भारी चीज है।, है तो ठीक है कि दिल्ली के लिए मैं तो आज कहू लेकिन मैं तो जानकार आदमी हूँ हर जगह पे ये चीज मैंने कह ली है कोई आज मैं नई बात सुनाना चाहता हूँ ऐसा नहीं है लेकिन हमारे यहाँ तो चल रही है हिंदुओं हिंदु की है मुसलमानों की है और सफाई का काम कौन करे तो कहा ये डाटा है कि सफाई का काम के लिए झाड़ू वालों को रखो बंगियों को रखो तो भंगी होंगे वो वो उपहाना का काम करेंगे झाड़ू वगैरह देना है वो दूसरे काम करेंगे लेकिन वो सब करें अगर ऐसा करें तो मैं आपको कहता हूँ कि वो हमारा काम दिल्ली में चल नहीं सकेगा थोड़ी सा तो मैंने इशारा तो इस बारे में कर दिया था लेकिन मैं वो ऐसी चीज है कि बार बार मैं कह सकता तो हम जो कैंपों में ही पड़े हैं उनका ये धर्म हो जाता है कि हम वो शुरू कर दें ना अपना आंगन है उसको साफ रखने का अपने पैखाने है उसको साफ रखने का तो वो चीज की अपने आप फैल जाएगी और पीछे सब सब कोई उसी तो पीटने वाले हैं, उसका जो छावनियों में पड़े हैं उन पर होगा आप तो आखड़ में कुछ कमाते तो हैं, तो पीछे पगे के मार्फत से झाड़ू वाला के मार्फत से कुछ काम करवा लेते हैं मैं ऐसे बना हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमने हमारे धर्म पर एक बड़ा कलंक लग गया है अस्पृश्यता रूप में तो अस्पृश्यता को मिटाने के लिए हम खुद अस्पृश्य बन जाएं अगर हम अस्पृश्य बने तो मानी बंगी बने झाड़ू निकालने का काम करें वो कोई खराब काम थोड़ा है वो तो बहुत अच्छा काम है स्वच्छता रखना वो तो धर्म है तो वो तो धार्मिक काम हो जाता है तो अगर हम सब अस्पृश्य बन जाए तो हम दो काम कर लेते हैं कि एक तो अस्पृश्यता का जो कलंक है उसमें काफी बाकी रहा है उसका नाश हम कर लेते दूसरा दिल्ली को खूबसूरत बना सकते हैं और जो कैंपों में पड़े हैं लोग वो समझेंगे कि दिल्ली के लोग अपना काम ऐसा अपने आप करते हैं तो पीछे हम कैसे यहाँ पड़े रहे और उम्मीद करें कि नहीं दिल्ली में हम कोयल सफाई करने वाले भेजो मैं आपको कहूंगा कि मेरे हाथ में अगर कैंपों को चलाने का रहे जो तो, तो मैं कैंप वालों को कह लेता हूं तो उनको तो मैं कहूंगा कि नहीं ये आपको साफ करना होगा कुछ काम तो आप करेंगे यहाँ पड़े रहेंगे और पीछे क्या वो वो वो वो, वो कागज खेलेंगे पत्ता या तो चौपट खेलेंगे जुआर खेलेंगे या तो सोते रहेंगे खाना खाना तो पूरा नहीं मिलता है मान लिया नहीं मिलता है मैं जानता हूं तो पीछे हम क्यों काम करें ऐसा करते हैं तो हम ए बन जाएंगे कोई पांच सात आदमी थोड़े हैं हजारों की तादाद में पड़े हैं लोग तो। हजारों की तादाद में तो बस रास्ते में पड़े हैं कब पहुंचेंगे अपने घर में? वो भी तो पता नहीं है। ऐसे लोगों को ये तालीम दी जाए कि आप खाएं तो सही खाना हम आपको दे देंगे लेकिन वो खाना के लिए आप काम तो करें तो कम से कम यहाँ से शुरू करें सफाई करने से और पीछे वो कह दे तो दूसरा भी काम कर सकते हम हम सुख काट सकते हैं, सकते, बढ़ाई का काम कर सकते हैं, लोहार का काम कर सकते हैं, या तो हम काटिक का काम करते हैं वो भी कमी चीज है जो चीज हम हम सिलाई का काम करते हैं। इतनी चीजें इस हिंदुस्तान में पड़ी है कि वो अगर लोग भले कल करोड़पति थे आज तो करोड़ चली गए ऐसा तो दुनिया में बहुत होता जाता है तो वो करोड़ का लिए रोकता रहेगा ये कहेगा कि मैं तो करोड़पति हूँ मैं क्यों कोई भी काम करूँ तो बच्चे हमारा काम बिगड़ जाता है हम जो काम करना चाहते हैं वो काम बन नहीं सकता है इसलिए मैं तो कहूँगा बड़ी अदब से लेकिन बड़ी दृढ़ता से कि जितने कैंप हमारे चलते हैं वो काम कैम्प अगर देखो तो आदर्श चीज़ होनी चाहिए उसमें सफाई इतनी उसमें गंदगी तो बिल्कुल नहीं लोग पड़े हैं सब हैं उन्होंने अपना काम तो ढूंढ लिया है। मैं आपको कहता हूं कि आज जो हमको तकलीफ पड़ी है वो तकलीफ काफी रफा होने वाली है और जब हम ऐसे काम करने वाले बन जाते हैं तो पीछे हमारा गुस्सा है वो गुस्सा कुछ शांत हो जाएगा हमारे दिलों में भाव पड़ा है वो भी शांत हो जाएगा मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने बुरा काम किया है वो बुरा नहीं किया है ऐसा कहो वो तो मैं तो कहता भी नहीं वो तो भल, भलाई तो तो है है है कि बुरा बुरा काम को बुरा समझना और तो भी उनका उनका बदला देना है, उनका जो लेना है, वो भलाई से देना उसका नाम भलाई है ऐसा नहीं कि कोई पागल बन जाए मूरख रहे क्या किया है उसने और इसलिए वो भूल भी जाता है कुछ किया है तो विषय उसमें बदला की बात छूट जाती है वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ और उस भलाई की निशान नहीं है भलाई तो वो है कि वो देखा है तो भी वो कहता है कि नहीं मैं दुष्टता का बदला दुष्टता से नहीं लेकिन दुष्टता का बदला मैं साधुता से लूंगा अगर वो करें तो पीछे हमारा मुदक तो में क्षेम है आज तो मेरे पास अंग्रेजों के तार आते हैं वो भी लिखते हैं आज एक फ्रेंच महाशय आ गई उन्होंने भी कहा वो तो बेचारा ने दो मिनिटली होगी मैं कहा कि कह, मैं दूसरा कुछ करना ही नहीं चाहता हूं कहना ही नहीं चाहता हूं तो मैंने तो उनको एक मजाक की कि आप किसको बधाई देते हैं किस काम के दे लिए बधाई देते हैं मैंने क्या काम किया है कि जिसके लिए आप बधाई देते हैं पुराना जो हो गया है वो तो मिट गया उसकी क्या है आज मैं क्या कर रहा हूं जिसके लिए बधाई देते हैं तो समझ गया फिर वो तो मैं तो समझता हूँ कि आपका दुख है वो लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि शिंदा रहो और रहो पिछे मेहनत करो मेहनत करो तो हम तो देख रहे हैं विदेशी पढ़े हैं तो भी कि उसमें से कुछ न कुछ अच्छा होगा आज के आजकल के तुमको पहचानती परेशानी है हम तो फ्रांस में पढ़े हैं पढ़े थे तब भी तुम्हारा नाम तो फ्रांस में मशहूर हो गया है तुमने सल्तनत को के साथ लड़ाइयां की है तुमने बहुत काम दूसरा तीसरा किया है अस्पृश्यता का मेल निकालने का तुमने काम किया है तो वो तो हुआ उससे जाहिर तो हो गए लेकिन अब भी तुमको चोट लगती है कभी तुम जिंदा होते हुए लोग क्यों इतनी चीज वो भी नहीं मानते हैं नहीं समझते हैं तो मुझको बुरा लगता है लेकिन वो बुरा लगते हुए मैं तो ईश्वर से इतनी प्रार्थना करूंगा और तुमसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि तुम इस तरह से दुखी न हो लेकिन वो भगवान करता है कोई वक्त ऐसा ही करता है कि हमको जो ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है उसी में से कुछ ठीक पेला कर लेता है तो ऐसे मायूस क्यों बनोगे और तुम्हारे लिए मायूसी वो कोई अच्छी चीज नहीं ऐसी एक मीठी जबान में थोड़ी सी बात करके उसे वो चढ़ा गया तो समझता हूँ लेकिन आखिर में मैं तो इंसान हूं और जब मैं समझूं कि अभी मिया क्या करने वाला था और क्या बस मैं इसका साक्षी ही बनाई रहूं और पीछे एक ऐसा मूर्ख बनूं कि अपना दिल को मैं धोखा दूं और फुसला दूं अपने को कि नहीं क्या बात है पीछे आखिर में तो लोगों को सीधा रास्ता बढ़ाएंगे और सीधा काम करेंगे ऐसा मैं तो बना मुझको ऐसा कोई है भी नहीं कि आज मैं जिंदा हूं तो कल तक मुझको जिंदा रहना ही है इसलिए अगर मुझको ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने की तमन्ना होनी चाहिए तो इतनी शर्त से हो सकती है कि हाँ मैं वो जो कुछ भी काम कर रहा हूँ वो लोगों को भाता है लोगों को उसमें से शक नहीं पैदा होता है और समझते हैं कि अगर ये गांधी ये चीज को कराने का हमको कहता है तो उसमें हम ऊंचे जाने वाले हैं हम कभी नीचे नहीं जाएंगे उसमें से हम मुजिल नहीं बनने वाले हैं लेकिन हम तो बारदुर बनने वाले हैं हम झूठे नहीं बनने वाले हैं हम तो सच बनने वाले हैं हम किसी को रंज नहीं पहुंचाएंगे लेकिन हम दुख की बर्दाश्त करके दूसरों को सुखी करने की कोशिश करेंगे अगर ये किया तो पिछले हिंदुस्तान का तो भला होता ही है तब आप जगत का भला कर सकते हैं। आज तो हिंदुस्तान की और लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या करता है और अभी तो हमारा सच्चा इम्तहान का वक्त आ गया कि अच्छा उन लोगों को आजादी मिली तो भी क्या करेंगे ऐसा रहते हुए मैं समझता हूँ कि मुझको वो इच्छा नहीं रखनी चाहिए बाकी इच्छा न रखते हुए भी ईश्वर मुझको उठाना नहीं चाहता है तो दूसरी बात हो जाती है लेकिन वही मैं हूं ना कि एक वक्त तो कहता था आप लोग कहते हैं कहते थे वो तो वो तो सात अगस्त को बयालीस की साल में मैंने कहा था कि आप मानते हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ तो अभी चार से बरस में जाने वाला हूँ वो गांधी चार छह बरस में नहीं जाएगा वो तो एक वर्ष जिंदा रहना चाहता है और ईश्वर से मांगता है क्यों मांगता है कि जो काम मुझको करना था वो सबका सब, सब पूरा नहीं हुआ है जो सेवा मुझको करनी थी वो सेवा में तो शेष रह गया है तो वो पूरा करने के लिए मुझको इच्छा तो रखनी चाहिए इच्छा की पूर्ति करनी वो भगवान के हाथों में तो मैं तो भगवान के हाथ में हूँ जैसे आप भी है तो भगवान से मैं तो मांगता कि तुम तो मुझको एक सौ पच्चीस जिंदा रही दे जिससे दूसरा तीसरा काम लोगों के पास ही कराना है उसमें मेरे मेरे में योग्यता है मैं वो कैसे कराना चाहिए वो भी जानता हूं इसलिए रहने दे। आज तो मैं वो योग्यता खो बैठा हूं मुझको पता नहीं है कि मैं किसको समझाऊं कि ये काम करो इस तरह से तो मैं समझता हूं कि मेरा जो समय है शायद आ गया है फिर गया तो इसलिए मैंने वो भाई आए थे उनको भी कह दिया लिया हो गया